मैं जो वचन का प्रयोग कर रहा हूं ना ऐसा मत समझना कि मैं भूल कर रहा हूं तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ तेरे को पत्नी अच्छी मिली कि नहीं मिली बहुत अपि ब्रह्म गुरुकुलात भवतालब्ध दक्षिणात समवृत्तेन धर्मज्ञ भारी ओढ़ा नवा सुदामा की आंखों से आंसू सुदामा रोने लग गए श्री कृष्णचंद्र परमात्मा सब जानते हैं अभी तो मिलके आए हैं सुशीला से अभी अभी तो मिलके आए दो देर पहले क्या मालूम पड़ता है तेरे को पत्नी रद्दी मेरी इसलिए तेरे आंखों में आंसू आ गए ओठ पर हाथ रख दिया सुदामा ने कृष्ण ऐसा ऐसा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 सुदामा तुमको याद है हां कृष्ण मुझको याद सुदामा तुमको याद है मैं ठंड में ठिठुर रहा था हां कृष्ण तो याद है उसके बाद क्या हुआ सुदामा तुमको याद है सुदामा रोने लगे कृष्ण मुझको कुछ नहीं आदि कि जब मैं ठंड में ठिठुर रहा था सुदामा <laughs>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 अच्छा सुगाम एक बात बताएं उसने मेरे लिए कुछ दिया है बोलो बताओ सिखाकर दिया हो तो मुझे दे दो सुदामा चुप है बोलो सुगा कुछ दिया है सुदामा चुप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 पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए मै नित भक्तन हाथ लिखा आठों याम हृदय में राखू पलक नहीं विशेरा मै नित भक्तन हाथ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 लाएगा आज का प्रश्न ही होगा श्री सीताचंद्र भगवान श्री सुदामा भगवान की श्रीकृष्ण सुनामा वृषति निंदित शेन्दु यद विलसीता हसीतांगशोभा श्री श्रीवृंद मुन गांगसंगीराधाम मुकुंदयुगल अदहन्मा प्रवेश मम वाच मृषुक्ता सीविशक्तिधर स्वधा न हस्चरण्रवणा प्राणन्नमो भगवती एवचर पति पावनीभ्यो नमः मो नम वशुदेव कंसचारूरमर्दनम देवी पर श्रीकृष्ण वंदे जगद वागी बदनी लक्ष्मी से वक्षसी यस्द संवि तनृशिहम आराम कलक्षाण विराम सकला अभीरामस्त्रोका सनोस्वामिश्रुतिसारमीप मध्यात्मदीपमतिर्ष का करुणया पुराण पुराणगुम व्यास गुरु मुनी नाराण नमस्कृत नरं चम देवी सरस्वती व्यास तथो जयधी सीता मध्यम अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुर्परमको गलित शुकमद्रव ुत भागवत रसमाननय रसिका भूभा भाव का श्रीवृंदव श्री सीता रामचंद्र भगवान भगवान श्री बलराम और कृष्ण द्वारिका में ही निवास कर रहे थे उसी समय, सूर्य पड़ा। समय। एक सूर्य ग्रहण पर बड़ा सूर्य एकदम अंधकारा छन्न हो गया सारा वातावरण उस समय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 बाबा के साथ मैया भी गई है श्री राधा ललिता विशाखा चंद्रावली आदि सखियां भी गई हैं और लोग तो गए हैं सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए पुण्य संपादन करने के लिए लेकिन गोपाल कलाएं तो इसीलिए गई हैं कि शायद हमारे प्राण प्रियतम करवा ऐसा शशि व्यास जी महाराज लिख रहे हैं सब के साथ जाना लिखा है सब गए हैं लेकिन गोपीस्त कंठितास चीरम हमारे यहां ग्रहण तो सौ वर्ष पहले भी मालूम हो जाता है कि स्थिति को ग्रहण होगा अभी भी मालूम हो जाता है शतवर्षीय पंचांग अभी भी उपलब्ध आज के सौ वर्ष के बाद ग्रहण कहां लगेगा यह आपको आज मालूम हो तो गोपांगनाएं जब से श्याम सुंदर गए हैं उसके बाद से ही सोचते हैं कौन ऐसा पर्व हो कि जहां सब लोग मिलें तो सुना कि सूर्य ग्रहण में सभी लोग आते हैं तो गोपांगनाओं ने सोचा किया हम लोग सूर्य ग्रहण में चलेंगे ताकि ठाकुर के वहां दर्शन हो वैसे गोपांगराओं को धाम के अतिरिक्त कहीं दर्शन करने में आनंद आता नहीं हमको स्मरण आती है वो कथा संभवता गरीब संगीता की है या ब्रह्म पुराण की अने आप तहे तो मैंने पढ़ा है गरीब संगीता की ही मालूम पड़ती है कि भगवान कृष्ण ने एक बार श्री राधा रानी का आवाहन किया श्री राधा रानी द्वारिका पहुंची ललिता विशाखा चंद्रावली आदि सभी सखियां पहुंची दर्शन एक दिन रुक्मणी सत्य भावा जी को कहा कि महाराज हम आपके महाराज का दर्शन करना चाहें ठाकुर में द्वारिका में महाराज का आयोजन समस्त प्रजांगनाएं वहां उपस्थित थी रास के बाद श्री रुक्मणी ने पूछा श्री राधा जी से कि सखी इस रास में उतनी आनंद आया जितना में आता था सखी वही कृष्ण है वही है। लेकिन उसका अंश भी आनंद नहीं आया क्योंकि वो श्री वृंदावन धान में वृंदावन धाम के संयोग से श्रीकृष्ण चरित्र मुखरित होता है लीला का दर्शन आप कलकत्ता में भी करेंगे अमृतसर में भी, भी करेंगे अन्यत्र भी करेंगे लेकिन लीला का जो आस्वाद आज भी श्रीधाम में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी एता होता सूर्य ग्रहण में वो भी पहुंची बहुत दिनों से वो कई ठाकुर कि सूर्य ग्रहण आएगा तो ठाकुर के दर्शन करेंगी पहुंच गई और लोग भी पहुंचे कौरव कांडो सभी भी कौरों का महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था सभी लोग आ गए भारत और सब आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं और इस मेला के आयोजक उग्रसेन जी महाराज हैं सब लोग आकर के उग्रसेन महाराज की आई ठहरते हैं और वसुदेव जी ने उग्रसेन जी यादवों ने बड़ा सबका स्वागत किया भेदभाव छोड़कर वसुदेव उग्रसेनाद्यी ही ये विस्तृर चिता बड़ा स्वागत किया और वो बहुत आनंद को प्राप्त हो गए आनंद प्राप्त इसलिए हो गया कि दोस्त मिल गए सखा सक, मिल गए सखी मिल गई साथी मिल गए और दिन की बिछड़े मिल गए कहे नहीं इसलिए अत्यंत आनंद मिल फिर क्यों हुआ आसन नच्युत आसन नच्युत संदर्श परमानंद निर्वृता अच्छुत के दर्शन से परमानंद हो गया आनंद तो अच्छुत के दर्शन में है परमानंद अच्छुत के दर्शन में है अगर अच्छुत का दर्शन नहीं हुआ तो आनंद भी प्रबली हो जाएगा। और अगर अच्युत का दर्शन हो गया तो परमानंद की उपलब्धि हो सभी आए सब आकर के महाराज उग्रसेन जी महाराज की तारीफ करे हैं आप तो भोजपति बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग तो एक बार श्री कृष्ण दर्शन कर लेते हैं देखिए तो इतना परमानंद हुआ और आप तो हमेशा भगवान कृष्ण का दर्शन ही करते रहते हैं आपके दरवाजे पर तो वेत्र धारण करके कहते हैं क्या आज्ञा है ऐसा करते ही खड़े रहते अहो भोजपते यूयम जन्मभाजो नृणाम पश्य था सकृत कृष्णम दुर्दर्शम योगिना अब नंदादि में सुरा वृंदावन को वर्धन आदि के ब्रिजभक्तों ने कि यहां पर ठाकुर आए हैं तो वहां पर वो कहीं और उठे वो तो नंद जी के स्वागत में अभी नहीं ठहरे आना तो पहले लिखा अब फिर नाम कह रहे हैं कि अब वो सुना तो चले जहां ठहरे थे वहां से सबसे मिलने के लिए चले ऐसा सुना जबकि वृष्णेव तो जी आए लाला हमारा आया है चले नंदस्तत्र यदून प्राप्तान ज्ञावा कृष्णपुर ग मेरा कृष्ण आया है सब यदुवंशी आए हैं तो अब अपने स्थान से चले तो कैसे चले राम जी कैसे चले गोपई व्रता सब गोपों ने घेर लिया करके हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे बाबा हम भी चलेंगे हमारा करैया आया है हम भी चले गोपई व्रता दिदृक्षया आंखों में दिदृक्षा है मेरा प्राण प्रियतम तो नहीं आया है उसका दर्शन अनस्थाथी खूब भेंट भर करके वाहन में तथे हाली आदमी हाँ थे तम दृष्ट्वा विष्णो रिष्टा बाबा को देख करके सारे विष्णुवंशी प्रसन्न हो गए सारे विष्णुवंशी बाबा का गुणगान गाया करते हैं सारे मधुवंशी बाबा का गुणगान गाया करते हैं सारे यदुवंशी बाबा का गुणगान गाया करते हैं अगर नंद बाबा न होते तो वो कृष्ण कहां से होते नंद बाबा तो नंद बाबा तो भगीरथ हैं कृष्ण दर्शन की गंगा को लानी की सब लोग नंद बाबा का दर्शन करना चाहती थी चिर दर्शन का तरह श्री नंदम गाढ़म परिसर सज्जे सब लोगों ने गाढ़ सब लोग गले दगा के मिले वसुदेव जी महाराज बाबा के गले मिलकर के सम्यक पीता बहुत संतुष्ट क्या सम्यक के कमरे बहुत संतुष्ट हुए प्रेम विभुवलाह प्रेम से विहुवल हो गए अर्थात फफक फफक करके रो पृष्ण राम परिस भगवान कृष्ण और भगवान बलराम करके पहले प्रणाम नहीं किया महाराज जी राम जी पहले प्रणाम नहीं किया पहले आकर के बाबा की गोद में लिपट गए पहला पहला बाबा की गोद में लिपट गए कृष्ण रामऊ परिस और उसके बाद पितरऊ अभिवाद्य अभिवाद्य अभिवादन प्रेम की रीति अलग है व्यवहार की रीति से अलग प्रेम की रीति शास्त्र से भी अलग है वेद से भी अलग है लोक से भी अलग है लेकिन प्रेम की रीति आस्तिकता के परे नहीं है ऐसा बस नहीं है। प्रेज की प्रेम की रीति व्यक्तियों से अलग प्रेम को पैड़ो निहारो ऐसा है पर है ब्रज का प्रेम को पैड़ो निहारो प्रेम का तो पैरा ही न्यारा है कहे जाने वृषभ अनुनंदिनी कहे वह कानहर कारो कहे जाने वृषभानुनंदिनी कह वह कानहर कार प्रेम का रास्ता तो श्री नंदनंदन सुंदर जानते हैं या बाबा वृषभान की लाड़ी श्री राधा रानी जानती है और कौन जाने कि कोई जाना चाहे राधा कृष्ण के मंगलमय में का आस्वादन करे तो वह भी जान जाए हित की भी तो आशावा देखो मेरी इज्जत तो श्रोता रखे प्रीत की रीति रगी जान कृष्भ आनंदिनी कह वह का प्रीत की रीति कृष्ण रामऊ परिस और पितरऊ अभिवाद्य सीधा करना दे अभिवाद्या। कर रू करके ले ऐसा भी कहते पितरऊ अभिवाद्य कृष्ण रामू परिस ऐसा भी लोग कर लेते लेकिन हमको इसमें ज्यादा आनंद आ इसके बाद न किंचनो न किंचनोचतू किंचन न ऊंचतू न बाबा कुछ बोले न ठाकुर कुछ बोले न बलराम जी कुछ बोले अगर बोलते तो प्रेम ही कहां भरा जाए प्रेम को वाणी नहीं होती है मेरी बात ध्यान रहे जो गाढ़ प्रेम होगा उत्कृष्ट कोटि का प्रेम होगा महाभाव के रंग में लगा हुआ जो प्रेम होगा उसमें वाणी नहीं होगी वहां वाणी सर्वथा गायब हो जाएगी को किचू कहयन को कि छू पूछा प्रेम भरा मन जगति छूछा तो नकिंच रोच तू हू क्यों सासु कंठम परीक्षित को समाधि लगे परीक्षित को समाधि लगे सुखदेव जी महाराज ने सावधान किया परीक्षित कथा बड़ी मधुर है इसको प्रेम से सुनो समाधि मत कुरूद वह यह सावधान करना होगा कृष्ण रामौ परिस पितर अभिवाद्य च न ना साधु कंठ सास्रुक कंठ कुरूद अब इसके बाद आगे का आनंद तो विलक्षण है महाराज बाबा ने श्री राम और कृष्ण को खींचा और स्वयं बैठ गए पहले मिल लिया था मिलकर के बैठ गए बाबा बैठने के बाद ठाकुर ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो बाबा ने कृष्ण राम को आसन दिया बैठने के अब कौन सा आसन हो सकता है महाराज आसन कौन सा हो सकता है हमने राशीला वे नहीं बताया आपको क्योंकि तो इस प्रश्न को मैंने छुआ ही नहीं जब भगवान श्याम सुंदर लौट करके आए तो गोपांगनाओं ने उनको आसन गोपांगनाओ ने उनको आसन दिया राम जी तो कौन सा आसन दिया के अपना उत्तरीय अपनी चुनरी उढ़नी उन्होंने दिशा उस ओढ़नी में था क्या उस उसनी में था क्या राम जी ठाकुर जब अंतरधान हो गए थे तो इतने आंसू गिरे इतने आंसू गिरे कि उस ओढ़नी से पोसते पोसते वो ओढ़नी आंसू मैं हो गई तो प्रजान राव ने सोचा कि ठाकुर के बरसने के, बस बैठने के लिए इससे बढ़िया आसन कुछ हो भी नहीं सकता है श्याम सुंदर लोगों तो लोग तो आपके चरणों को धो देंगे आप मिलोगे तो आपके सामने आंसू ढुलका देंगे और हम तो आंसू भरा बिछाना ही आपके लिए बिछा रहे ऐसा बिछौना भिचा, न ठाकुर को कभी मिला और न आगे मिलने की उम्मीद थी ऐसा बिछौना ही है बाबा ने कहा क्या आसन दे ठाकुर को माराज ठाकुर को बिठाना आसान नहीं है दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन भगवान रामचंद्र को नंदन श्याम सुंदर भगवान मुरली मनोहर कृष्णचंद्र को बैठाना आसान इनके लिए आसन खोजना आसान नहीं है कौन सा आसन हो बाबा कहते हैं कौन सा आसन दू तऊ तो आत्मासनम आरोप किया अपने को ही आसन बना आत्मासनम अर्थात खींच करके एक को इस गोद में बिठा लिया और एक को इस गोद में बिठा लिया और हाथों से योग कर लिया और मुख से मुख चुंबन करने लगे। झाकी इस झांकी को देखिए ऐसे इस गोदुर जी बैठे हैं इस गोदे बलराम जी महाराज बैठे हैं है। और बाबा ये लिए हुए हैं ठाकुर का सब कुछ बाबा के हृदय से लगा हुआ है और बाबा प्रेम में विवल हो गए कभी इस कपूल का चुंबन करते हैं इस कपूर का चुनबन ये है, ये है। इसका अर्थ कि तौ तो आत्मासन आरोप बाहुभ्याम परिरभ्य च मंदरानी आ गई जब माता आ गई तो अब यहीं पर लिखा हुआ है जो ऐसा लिखा हुआ है जिसको आप लौकिक दृष्टि से नहीं पढ़ सकते भाव वही दृष्टि से पढ़ो यहां पर लिखा जब श्री यशोदा जी आई ठाकुर उठकर के मां के अंक की आर में लग गए मां के चरणों में साष्टांग बुढ़ीपात किया यशोदा जी ने खींच करके दोनों लालों को अपने गोद में बिठा लिया और बाहुभ्याम परिणाम भेजा वही क्रिया फिर होने लगी यशोदा च इच्छा शब्द जो है ये सारी व्याख्या करता है? यशोदा च महाभागा सुतौ विजर्भ सुचा उधर से रोहिणी आई उधर से देवकी आई और देखा तो कृतकृत हो गई कि यह आनंद हमें कभी नहीं मिला हमने पैदा किया है लेकिन इस आनंद का उपभोग कोई तो निंदरा भी करोगी रोहिणी देव की चार परिस ब्रजेश्वरी आकर के ब्रजेश्वरी का को भेंट किया श्री वल्लभाचार्य स्वी कहते हैं कि आज दौड़ करके रोहिणी और देव की श्री ब्रजेश्वरी का परिरंभन क्यों करती है इस परिरंभन में श्री कृष्ण आ चुके हैं श्रीकृष्ण का मंगलमय आस्वाद इस में परिद्हण्य है। आगे उन्होंने अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की है हम इस प्रसंग की व्याख्या करेंगे तो यहीं रह जाएंगे आगे चलिए राम जी गोपांगनाए गोपांगनाओं के पास ठाकुर जाते हैं ठाकुर ने गोपांगनाओं यथुचितदर किया परिब्रमण किया आश्लेष किया ठाकुर ने उनके उनका मनशाहा आनंद उनको प्रदान किया उन गोपांगनाओं ने अपने बहुत काल के संजोई हुए मनोरथ को आज पूर्ण कर लिया गोप्यश्च कृष्ण उपलब्य चिरात अभीष्टम कृष्ण उपलब्य कृष्ण को पाकर के ऐसा अर्थ टीका कारों ने किया है लेकिन हमको उससे संतोष नहीं होता है अर्थ तो है हम जब कहेंगे कि संतोष नहीं होता कि तो मतलब काट नहीं रहा वो अर्थ बिल्कुल सही है हमको संतोष नहीं होता हम उससे आगे जाना चाहते हैं कृष्ण उपलब्य कृष्ण को अत्यंत तो समीप में पाया अत्यंत समीप में पाया अर्थात कृष्ण का आश्लेष पाया कृष्ण का गाढ़ा रिंगन पाया कृष्ण का परिरंभ पाया उपलब्ध से निकल रहा है सारे शब्द उपलब्ध से निकल रहे शास्त्र प्राप्त करते, है काल्पनिक अर्थ नहीं गोप्यश्च कृष्ण उपलब्ध ये।, ये कैसा दर्शन था महाराज ये कैसी उपलब्धि थी कि चिरात अभीष्ट जब से श्याम सुंदर गए गएगी श्याम सुंदर कब मिलेंगी आओ आओ प्राणनाथ अब प्राण लगे सीरान कान भई प्राणमय प्राण भई कानमय हियमे न जान पड़े प्राण है कि कान ऐसी स्थिति गोपांगनाओं की थी उपलब्ध है एक विशिष्ट विशिषु पक्षकृतम शपंथी ये वही ठाकुर हैं इतनी सी पलकें आ जाती देखते देखते पलकों का व्यवधान अगर हो जाता तो श्री राधा रानी कहती देख रही है अपलक नेत्रों से पलक झुक गई ब्रह्मा तू महामूर्ख है ऐसे कहते ब्रह्मा तू महामूर्ख है पक्षमुकृत दृश्या पक्षमुख जड़ा आंखों में जो पक्ष बनाने वाला है जड़े मूर्ख अनुवाद किया है श्री नंददास महाराज ने इसी लाइन का है? बड़ो मंद अरविंद सु महानूर्ख है कमल का बेटा ब्रह्मा बड़ो मंद अरविंद सुत्र ब्रह्मा मूर्ख है गोपांगना कहती ब्रह्मा मूर्ख है जीन प्रेम पहचान है क्यों ते मेरी आंखें प्राण प्रीतम जीवन भर जीवन सार सर्वस्व के दिव्य मुखरस का आस्वादन कर रही थी जो तो निगोड़ी पलकों ने आकर के व्यवधान कर दिया प्रिय मुख लेखन दृगन के पलक रची विचान इतावता ज्यादा है वो गोपांगनाएं सोचती हैं कि अब तो ठाकुर मिलेंगे दृग्भि हृदयकृतम अलम दृग्भि हृदयकृत अलम परिभ्य सर्वा तद्भाव आप कौन भाव नित्य युजानतुरापम जो तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है उस भाव की उपलब्धि ये बिलांगनाएं कर रही है ये श्री सुख कह रहे हैं महाराज सुख तो महाराज उनके भक्त है कभी गोपांगनाओं के प्रति जब सुख आप हमेशा मैं कुंजी बता रहा हूं इस कुंजी से आप श्रीमद भागवत का दर्शन करेंगे जब भी गोपांगनाओं की बात आती है श्री सुखदेव बिहु हो जाए तार्जी? अब इसी से गोपांगनाओं के भाव की पवित्रता का आप अनुभव करें गो, गोपी भाव तक पहुंचना बड़े बड़े अमलात्माओं को भी दुर्लभ होना दुर। गोपी भाव साधारण भाव नहीं राम जी भगवान इस प्रकार से गोपाल माओ का पसंद यहां पर होता है आगे श्री कृष्ण कि प्रिय सखी द्रौपदी जी द्रौपदी जी का और सोलह हजार एक सौ आठ पटवानियों का समागम होता है और उन समागम में एक दूसरे की चर्चा पूछती है कैसे आपका ब्याह हुआ कैसे क्या हुआ है वो सब कृष्ण चरित्र है इसलिए सब कृष्ण चरित्र का ही गान का है और सब भगवान की रानियां कहती हैं कि हमको तो स्वराज्य मिल जाए वैराज्य मिल जाए पारमेष मिल जाए लेकिन हम उसकी कामना नहीं करती हम तो भगवान के मंगल में चरण की धूलि की ही कामना करते न साधु साम्राज्य स्वराज्यम भौज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च आनंद्यम व हरेक पदम हम वैकुंठ की भी कामना नहीं करते पाए तो कामना क्या करती हो कामयाम अह एक पाद मैं इस नंद नंदन श्याम सुंदर के अपने प्राणाभिरा के कामाभिरा की मनोभिरा के, मनो के मंगलमय चरणार बिंद की पाद रेणु की ही आकांक्षा है इसके अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं ऐसा कहती हूं राम जी उसके बाद वसुदेव जी महाराज के यहां समस्त महात्मा आए अमलात्मा आए बड़े बड़े मुनि आए और जब सब के सब आए तो ठाकुर ने उनका पूजन किया मेरे ठाकुर ने सबका सब संतों का महात्माओं का पूजन संत महात्मा ठाकुर के भक्त संतस्त चरणम यथा चरण यथा जैसे संत भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते उसी प्रकार से गोपांगनाएं गोपांगनाएं ठाकुर के मंगल में चरणों को नहीं छोड़ती आप अपना ना तृप्यक संतस्तक चरणम यह था राम जी संत भगवान का चरण चरणार्चन करते हैं संत भगवान के भक्त हैं लेकिन ठाकुर मर्यादा ख्यापन करने के लिए संतों की पूजा करती हो यही तो वैशिष्ट्य है महाराज इन दो अवतारों का श्री राम कृष्ण अवतारों का यही वैशिष्ट लोग कहते कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है ली वहां मर्यादा की क्या जरूरत है तुम कृष्ण को कलंकित क्यों करती हो तुम अपनी उद, अपनी उद्दंड भावना का आरोप कृष्ण क्यों करती हो तुम कहो कि हम रहेंगे लीला पुरुषोत्तम का शब्द व्यक्त करके तुम कृष्ण में आरोप क्यों करते हो भगवान कृष्ण कौन सा ऐसा मर्यादित कर्म है जो नहीं करते नित्य संधिपासन करते हैं हम छोड़ के चले आए हैं बीच में हमको अफसोस था हम इसको अभी कह दे रहे हैं समझे नित्य संदे उपासन करते हैं मतलब नित्य ब्रह्म मुहूर्त मोड़ते हैं नित्य ब्रह्म मुहूर्त मोड़ते गले में लगी हुई रुक्मिणी सत्यभामा जब होती चीख उठती है चिल्ला पड़ती है मर जाओ कुकुटो भो भो कुक्कुटा मृय भोम मर जाओ तुमने बोल दिया तुम्हारी आवाज को सुनकर के हमारा प्राण प्रियतम हो गया हमको जो दिव्य परमानंद की उपलब्धि हो रही थी उस आ, उस परमानंद की उपलब्धि में खलल पड़ेगा मर जाओ कुटुब मर जाओ मर जाओ लेकिन ठाकुर तो उठ ही पड़ती इसका मतलब रुक्मिणी वारण नहीं करती रुक्मिणी वारण नहीं करती लेकिन रुक्मिणी को अच्छा नहीं ठाकुर का उठ जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस आनंद के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ इस आनंद के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ है प्रेमी और प्रियतम के बीच का झगड़ा प्रेमी और प्रियतम के बीच का झगड़ा प्रेमी, प्रेमी और मैं भगवतीय प्रेम की बात कह रहा हूं दुनिया का प्रेम कहीं बीच में मत लाना प्रेमी और प्रियतम के प्रेम के बीच का झगड़ा प्रिया प्रियतम के बीच का माना मानाभिनय उसके सामने ब्रह्मानंद क्या है और चाहे प्रिया के स्थान में पुरुष ही क्यों हो कोई जरूरी नहीं है कि प्रिया के स्थान में कोई स्त्री ही हो वो प्रिया स्थानापन्न कोई पुरुष भी हो सकता है, है? है? वो प्रिया स्थाना भगवान शंकर भी तो प्रिया स्थानापन्न है नारद भी तो प्रिया स्थानापन्न है ये नारद का नारदी बनना शंकर का शंकरी बनना क्या है इस प्रिया भाव का क्षापन है उनको और कुछ नहीं प्रिया भाव का ख्यापन श्री नारद आए सी शंकर आए सी महाराष्ट्र में तो प्रवेश करने के लिए ललिता ने रोक दिया दिशा कर अरे भगवान तो चलिए तो भगवान के सामने बड़े बड़े अमलात्मा सब आए हैं ठाकुर सबका पूजन कर कौन कौन आया द्विपायन आए नारद आए चेवन आए देवल आए असित आये विश्वामित्र आए शतानंद आए, आए भरद्वाज गौतम आए भगवान परशुराम आए पुलस्त्य आए वशिष्ठ मैं इसलिए इनको नाम देता हूं कि इन वासियों का नाम करें मैं छोड़ नहीं पाता इस भगवान राम आए शिष्यों के साथ भगवान वशिष्ठ आए गालो आए भिगु आए पुरस्ते और कश्यप आये रत्री बारकंदे बृहस्पति आई द्वित एकत आई ब्रह्मपुत्र अंगिरा आई अगस्त्य आये जागे वल्का आए, आए।, आए वामदेव आये और सबको देख करके महाराज सबके सब उठ के खड़े हो गए पांडव भगवान कृष्ण भगवान बलराम रामजी सब सब उठ के खड़े हो गए और स्वागत आसन भाग्य अर्घ्य माला धूप अनुलेपन सब कुछ करके और फिर भगवान बोलिए अहो वयम जन्मभत लब्धम कार तत्फलम देवानाम भी दुष्प्रापाप दुष्पापम यदि योगेश्वर दर्शनम आज हम लोगों का जीवन सफल हो गया महात्मा आपकी आपके दर्शन करिए इस प्रकार से ठाकुर कहते हैं मुनि लोगों ने ठाकुर जी की बात जब सुनी तो कहे स्वामी हम लोग क्या समझेंगे बड़े बड़े ब्रह्मा और शंकर भी आपके वचनों से विमोल हो जाते हैं आप जो कहो सब आप ही के रूप अनुरूप माया तत्व विदुत्तमा वयम विमोहिता विश्वसृजाम मधीश्वरा अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम भगवान का चरित्र तो बड़ा अनोखा है विचित्र श्री वसुदेव जी महाराज ये अपनी वाणी को पवित्र करते हैं कहते हैं महात्माओं हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कर्म का निर्हार किस कर्म से होगा लाल जी बड़े लक्षण है महाराज लाल जी चूकते नहीं कोई विचित्र नहीं है ये वसुदेव की बहुसा इनका जो पीछना है कोई विचित्र नहीं है क्योंकि सर्वेश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी इनको कर्म निर्हारा इनका बाकी है अभी क्योंकि कृष्ण को ये कृष्ण मानते ही नहीं है तो उनको अपना लड़ला लाल मानते हैं कृष्णम मतवार भकम कृष्णम मतवार भगक देवी गुजरात कृष्णम क्योंकि आपके ऊपर से सबकी दृष्टि की सत्या की दृष्टि की सब सो रही है कृष्णम मतवार पृछते श्रेय आत्मना कृष्णम मतवार कृष्ण को तो अपना लड़का मानते हैं कि ये क्या करेगा तो, तो बच्चा है ये क्या करेगा तो इनसे इन कुछ नहीं हो सकता इसलिए दूसरे से पूछ रहा तो ये तो कृष्ण का अनादर हो गया जी कहें हो तो गए इसमें तो कोई शक ही नहीं शब्द कोई दूसरा दे सकता हो तो गए तो कहीं अनादर क्यों हो गया कहीं अनादर इसलिए हो गया कि अत्यंत सन्निधि जो है वो अनादर का कारण बना देती है जो अत्यंत सन्निधि है अत्यंत सान्निकट्य जो है वो अनादर का कारण बना देती है गंगा के किनारे के रहने वाले कहते हैं और चले कुरुक्षेत्र स्नान करावे गंगा कबू नहीं नहाती गंगा क्यों हमने देखा है महाराज हमने देखा तुम्हारा तो जन्म ही गंगा किनारे हुआ है हम तो गंगा टटके हैं महाराज हम तो गंगा टटके हैं टटके मे बासी नहीं टटके हैं ना हम गंगा की किनारे के रहने वाले आपको मालूम है का साल में इक्को दिन गंगा नहाए और सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र दौड़े जाए चंद्रग्रहण पर चाहे काशी काशी के रहने वाले चंद्रग्रहण पर काशी न कुरुक्षेत्र तो सूर्य ग्रहण पर जरूर तोड़े चले जाएंगे राम जी ये क्या है और कुछ नहीं है सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादर अनादरण कारणम तो गांगम भित्वा देखो आ भी गया गांगम भित्वा यथान्यांभा त्यो याति शुद्ध तो नारद बाबा कहते हैं तो, ये आपके अत्यंत सन्निकट हैं पुत्र हैं और जब महाराज ब्रज तो में थे।, थे तो भगवान मानते थे ये भी सुन जब यही ठाकुर ब्रज में थे तो भगवान मानते थे हम आपको पीछे सुनाएंगे नहीं सुनाएं ऐसे पीछे पढ़ना नहीं सुनाए और जब आ गए सब निधि हो गई तो कहते मेरा बेटा ही मेरा क्या कल्याण करें कल्याण तो कोई दूसरे करें वहां पर कहे महात्मा आ गए लगे यहां सब काम कर ही लो एक बहुत सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ और सीयोगी के अनुष्ठान करने के बाद अब तीन महीना महाराज वहां पर रह गए नंद बाबा नंद बाबा तीन महीना रहे गए नंदस्तु सख्यु प्रियकृत प्रेमणा जब चलने लगे तो बसदेव जी कहे कि अब कहां जाओगे समझे तो कहें वसुदेव जी ने कहा कहें नहीं बसुदेव जी ने नहीं कहा ठाकुर जाते हैं बसदेव जी से कहते हैं बाबा बाबा कह पिताजी कह कि आज हमारे बाबा चले जाएंगे आप उनको रोत लो किसी को आप उनको रोत लो किसी को समझे प्रेम तो राम कृष्ण का है अप्रिय कर रहे हैं वसुदेव का नंदस्तु सख्यु प्रियकृत क्यों प्रेमणा गोविंद राम गोविंद और राम भगवान कृष्ण के बाबा को आज हमारी बात तो मानेंगे नहीं हमको तो लड़का समझ के हिसाब हटा देंगे आप बाबा रोक लो आज बाबा चले जाएंगे आज रोक लो आप ठाकुर को जो दिव्य आनंद मिला है महाराज इस दिव्य आनंद को ठाकुर छोड़ना नहीं चाहते ऐसा तो समझना कि आप ठाकुर को नहीं छोड़ना चाहते आप शायद चूक जाओगे ठाकुर आपको नहीं छोड़ना चाहोग ठाकुर आपको नहीं छोड़ अच्छा बाबा कल चले जाना कल चले जाना आज नहीं कल चले अच्छा कोई बात नहीं अब कल तो फिर आएगा बाबा कल चले जाना अद्य स्व्य स्वीति माता स्त्री यदुर्मानितो वशत तीन महीने निकल गए राम जी महाराज तीन जी मेरे राम जी तीन महीने निकल गए ठाकुर ठाकुर की प्रेम तीन महीने रह गए राम जी अब इसके बाद जाने के लिए तैयार हुए चले गए लेकिन चले गए तो बाबा कुछ दे गए उसको ले जाना चाहते थे वो गए नहीं ऐसे दिखाए सुखदेव जी महाराज कि जब बाबा जा रहे थे गोप जा रहे थे मैया जा रही थी गोपियां जा रही थी श्री राधा जी जा रही थी तो कुछ ले जाना चाहते थे लेकिन वो गया नहीं महाराज जिद करके रहे जिद करके रहे यह ले जाना चाहते थे ये सब के सब ले जाना चाहते थे अपना मन अपने साथ लेकिन इनका मन इनके साथ गया नहीं इनका मन ठाकुर के मंगल में पादार बिंदु में ही रमण करता रहेगा नंदो गोपाल गोप्य गोविंद चरणाबुजे मन क्षित उन्होंने मन जो लगाया पुनर्हर मनीषा वहां से मन को पुनः हर तुम पुनः ले जाने में अनी असमर्थ है? और जब आनीश हो गए तो मथुरा मथुरा चले गए मथुरा चले गए ना। इस प्रकार से यह सूर्य ग्रहण की कथा पूर्ण होती है इसके बाद सब लोग चले गए द्वारका जी श्री देव की जी की बहुत इच्छा है कि हमारे छ पुत्र मरे हैं वो आ जाए भगवान कृष्ण सुतल लोक गए सुतल लोक में थे सुतल लोक में गए बली महाराज ने बड़ी पूजा की भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है नमोनंताय बृहते न म कृष्णाय वेद सांख्य योग पिताय ब्रह्मणे परमात्मने इस प्रकार तो से बली महाराज ने स्तुति की और छो को ले, लाकर करके मां देवकी के, मा, देव के चरणों में अर्पण किया देवकी ने उनको बोध में रख करके प्यार किया दुलारा और दुलार करके उनको अपना दूध पिलाया परिसम आरोप्य मूर्धन जीघ्रत अवीक्षणसाह अपत स्तनम अपना दूध पिलाया और महाराज उस दूध को उन्होंने पिया जो ठाकुर से बचा था इसलिए इनकी परम गति हो गई तो यहां पर प्रश्न है ठाकुर तो दूध पिए नहीं देवकी देवकी का दूध कहां ठाकुर पिए ठाकुर तो चले गए उसी दिन 11 वर्ष के बाद आए तो दूध पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं लेकिन यहां लिखा है कि पीवामृतम पय तस्तेशम गृत है ना इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है हमारे बाबा बताया तो तो बताय करते थे जिनके चरणों में बैठ के भागवत पढ़े अत्यंत बचपन वो बताया करते थे राब जी आ, कि जब ठाकुर 11 वर्ष के जब आकर मा, मा के मां मां मां कहकर के मातृत्व जगाया और मारे ने उठा के गोद में खींचा और जब गोद में खींचा तो मां के स्तनों से दूध तो धार निकली जब दूध की धार निकली तो ठाकुर ने कहा कि मेरी मां का दूध कहीं व्यर्थ न चला जाए ठाकुर ने मुख लगा दिया चिसुर चुन खान कर दिया ठाकुर पीने लग गए उसको तो कोई ताजुक की बात नहीं है आज भी छह सत्सठ वर्ष के बालक दूध पीते हुए देखे जाते हैं आज भी देखे जाते तो पीत शेषम शेषम ग्रता ठाक के पीने से जो बचा था दूध पी लिया इसलिए महाराज अब नारायण नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शना ठाकुर जिसको छू ले उसको आप छू लें तो आपको परम प्राप्ति हो जाएगी ये वह नशा नहीं है जो खाली पीने से आ पीने वाले को छू लोगे तो भी नशा आ जाएगा मेरी बात समझना है इसको पीने वाले को अगर नशा आई तो कोई नशा तो दुनिया नशा है वो तो दुनिया नशा है भौतिक नशा है, है ये तो वो नशा है कि पीने वाले को कहीं छू मत देना नहीं तुम्हें भी चल जाएगी रंग पग मगी डोल शिथिल यही ये तो शराबी की दशा है शिथिल यंग पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा शिथिल यंग ये सब महात्माओं की बाणी है किसी उर्दू शायर की बाणी नहीं है जो मैं बै सिर्फ से कहा है वो कहना भी नहीं चाहिए ये संतों की कही हुई बाणी का ही प्रयोग करना चाहिए राम जी सी थी लय अंग पग मग डगी बिहल बचे ने प्रेम बस बोले ये है और मेरा जिंदगी भर जिस जो जंगल में रहा जंगल के चप्पे चप्पे से जो परिचित था वो ठाकुर को देख के जंगल की रास्ता नहीं भूला लेकिन इस मध्यम को देख के जंगल का रास्ता भूल ठाकुर के संग में निषाद रास्ता नहीं भूला भूला नहीं भूला लेकिन जब भैया भरतलाल के संग में इस प्रेम मजिरा मदान के साथ में जिमसी निषाद जाने लगे तो सख ही सदे वि बस मग भूला कही सुपल थे सू बी भूला सख ही सदेह मग भूला अंग संस्पर्श प्रतिलब्धात्म दर्शना परम पथ की उपलब्धि इनको भी ये अपने अपने स्थान पर गए इसके बाद परीक्षित जी ने कहा महाराज हमको एक बात दस है क्या कि हमारे बाबा हैं ना हां हाँ, हाँ हमारे बाबा कह हमारे बाबा अर्जुन जी हाँ ठीक ठीक बोलो तो क्या हमारे बाबा ने हमारी दादी से ब्याह किसी किया ऐसे दिखाई ऐसे वेद तुम इच्छा मसारम राम कृष्ण यो हो येमी विजय ममासी पितामही तो हमको बताओ हमारी दादी से हमारी भगवानी कैसे जाएगी श्री परीक्षित जी से पूछने वाले और सुंदर जय से कहने वाले तो बात ये थी कि तुम्हारी दादी बहुत सुंदर थी बहुत केवल स्वरूप से सुंदर नहीं थी स्वभाव से भी सुंदर थी केवल स्वभाव से नहीं सुंदर थी गुड़ से भी सुंदर स्वरूप से सुंदर स्वभाव से सुंदर गुण से देखो ये ग्रंथों की बात है रहस्य ग्रंथों की बात है ये सुभद्राजी भगवान की नृत्य सखी है कहीं अन्यथा मत समझना प्रेम से सुनना और समझ लेना सुभद्राजी ठाकुर की नित्य सखी और यही वो योग माया है जो कंस के हाथों से पटकी गई तो कहें कि स्वामी आपने हमको अपनी बहन तो बना ही दिया लेकिन हम आपकी बहन है तो नहीं लेकिन आपके भगनी पद को प्राप्त करने का गौरव हमको मिल गया अब हम चाहती है कि हम आपकी सच्ची भगनी बन जाए भगवान ने कहा हर्जा क्या है आ जाओ तो भगवान कृष्ण बलराम से छोटी है सुभद्रा उसके बाद महाराज ये सुभद्रा जी का गर्भाधान हुआ और सुभद्रा जी आकर के सामने प्रकट हुई ये साक्षात माया है ये सुभद्रा साक्षात माया है और भगवान की नित्य सखी है इसलिए ठाकुर श्री जगन्नाथपुरी में रुक्मिणी को छोड़ दे, श्री को छोड़ दे, सब सबको छोड़ दे लेकिन सुभद्रा को पकड़े हुए जोड़ वहां पर कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की जोड़ी अब अधिक नहीं कहूंगा समय ज्यादा लेगा समय इसके स्पष्टीकरण में कुछ और समय समय चाहिए विजयो या ममासी पितामी सुभद्रा जी बड़ी सुंदर थी है? अर्जुन जी महाराज परिभ्रमण कर रहे थे जब उन्होंने सुना कि अर्जुन चाहते थे सुभद्रा का ब्या कृष्ण भगवान चाहते थे सुभद्रा का ब्याह अर्जुन से हो श्री वैष्णुदेव देव की सब चाहते थे कि उससे हो लेकिन बलराम जी पता नहीं किस जिद कर बैठे थे कि इसका ब्याह तो दुर्योदन से होगा बलराम जी जिद कर बैठे भगवान कृष्ण ने धीरे से अर्जुन को टेलीफोन किया <laughs> मेरे टेलीफोन का मतलब कि उनके मन के तंत्री को झंझित किया झंकृत किया महाराज ऐसा टेलीफोन होता था उस समय ऐसा टेलीफोन आज हो नहीं सकता छेपक की चौपाई है लेकिन मुझे याद है बहुत उन्ना आकर्षण मंत्र जपभाला मृत्यु लोग से अहिराव चित्र गोल पताला ये आकर्षणीय टेलीफोन था बने ठाकुर ने यहीं से टेलीफोन किया कि अर्जुन आ जाओ और सब कुछ बता दिया टेलीफोन अर्जुन महाराज त्रिलंडी बन गए त्रिदंडी त्रिदंडी सन्यासी बन गए और बन करके चातुर्मास से किया द्वारका एक बार बलराम जी ने निमंत्रण भी किया आम आदमी इच्छा लेने के लिए तो श्री अर्जुन जी महाराज गए वहां पर पहचाना नहीं उन्होंने पहचाना नहीं उन्होंने लेकिन आए एकदा गृह आतिथ्य न निमंत्रितम श्रद्धयोपहृदम भयक्षम बले न बुभुजे कि और जब वहां आए तो श्री अर्जुन ने देखा श्री सुभद्रा को श्री सुभद्रा ने देखा श्री अर्जुन को है? और श्री सुभद्रा ने नेत्रों की भाषा में कहा कि स्वामी हमको तो ये भैया दुर्योधन को देना चाहते नेत्रों की भाषा में आश्वस्त किया कि मेरे रहते हुए तुमको दुनिया की कोई शक्ति ले नहीं जा सकती और फिर अर्जुन जी मौका पाकर के भगवान कृष्ण से मिले सिद्धदेव की और वसुदेव से मिले और कहेंगे क्या आज्ञा है हम तो इनका अपहरण करना चाहते हैं कि ले जाओ ले जाओ मेला देखने के लिए गई सुभद्रा सुभद्रा जी मेला देखने के लिए गई और मेला में से अर्जुन ने। उनको रास्ते बिठा के पहुंचा चला जहारा जहारात मेरे एक, एक शब्द जो है भागवत केवल जहारा बना जहारा पित्रो वसदेवर्देव की कृष्ण से च महारथ रथस्थोधनुरादा सूरांशारुंधा और्यक्रोशता स्वाना स्वभागम मृगराडिव सिंह के तरह अपना भाग ले करके अर्जुन चले बलराम जी महाराज दौड़े मारूंगा अभी अर्जुन को हा? अर्जुन ने यहां पर सन्यासी के धोखा दिया ऐसा दौड़े महाराज बलराम दौड़े मारा तुम कृष्ण जी चरण पकड़ ये बाब भैया भैया दादा कहा आखिर अर्जुन में बुराई क्या है बता क्या बुराई क्या कल्याणकारी है हमारा नास्तिक के मेरी बहन को भाग रहे वो नास्तिक के पहले दीन नहीं जानता दुनिया नहीं जानता धर्म नहीं जानता मां नहीं जानता बाप नहीं जानता भक्त नहीं जानता भगवान नहीं जानता भागवत नहीं जानता ऐसे ऐसे भी कमरे के पल्ले मेरी बहन बांध रहे हो और एक महानास्तिक वीर दुनिया का सबसे बड़ा वीर सबसे सुंदर और उसकी पल्ले आपकी बांध अन्यता प्राहीण तो ब्याह किया ब्याह करके पारी बरहारी बर मुदा बल नहीं तो बल भी खुश हो गए और बलराम ने भी खूब मतलब गले से लगाया आशीर्वाद दिया और खूब समान दिया बरबधोर मुदा बला है इस प्रकार से अभी, अभी मुदिता तस्मई गृहितारहण पाणया इस प्रकार से सुभद्रा जी का ब्याह हो गया सुभद्रा जी के ब्याह होने के बाद मिथिलापुर के महाराजे एक ब्राह्मण और एक छत्री एक राजा और एक गरीब ये दोनों चाहें कि ठाकुर हमारे यहां हो और ठाकुर के दोनों भक्त एक राजा और एक रंग एक राजा और एक रंग और एक छत्री और एक ब्राह्मण अब दोनों चाहे कि ठाकुर हमारे यहां में मिथिला का राजा और मिथिला का एक दरिद्र ब्राह्मण ठाकुर चले कहें चलो आज या, अब यात्रा करेंगे अब यात्रा करने के पहले उन्होंने बड़े बड़े अमलात्माओं को मित्राग महात्माओं को अपने साथ लिया और यात्रा करने के लिए ठाकुर चल पड़े अब यात्रा आरंभ हो गई रामजी यात्रा शुरू अब उस यात्रा में मिथिला पड़ी तो मिथिला में एक ही सात महाराज उधर भी जाते हैं उधर भी जाते एक ही सांसद और उनके यहां कुछ दिन रहे और उनके यहां एक दिन रहे जरा समझिए कैसे ये इसी लीला का यही वैशिष्ट है और वो सब महात्मा इनके यहां भी जाते हैं सब महात्मा उनके यहां भी जाते हैं यह तो आपको आश्चर्यों होगा भी अपने ब्रह्मा के, तो के सहित सुना होता तो सब महात्माओं के सहित श्री कृष्ण महाराज वहां भी जाते हैं और सब महात्माओं के सहित वहां भी जाते हैं उनके यहां कुछ दिन रहे उनके यहां एक दिन रहे उनके यहां का कुछ दिन उनके यहां का एक दिन हो गया ये क्यों कहे ब्राह्मण तो बेचारा कहां से पावेगा स्वागत सामग्री का रोज रोज ये रोज रोज कहां से पावेगा तो वहां एक दिन रहे राजा है जितना चाहे उतना खर्च करे कोई हजा नहीं तो वहां कई दिन रहे इस तरह से अब महाराज वहां पर ज्ञान की चर्चा हो विज्ञान की चर्चा हो तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ क्या कि ये जो त्रिगुणाची परब्रह्म परमात्मा है इसका शब्दों से निर्देश कैसे किया जाता है और श्रुतियां इसका शब्दों से निर्देश कैसे करती है महाराज ये हम जानना चाहते हैं ब्रह्म ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तय कथन चरंति सुतय साक्षात सद परे ये कैसे होता है महाराज हमको आप ये सुनावें वो तो निर्गुण है और गुणवृत्तियां गुणवृत्ति को धारण करने वाली स्थितियां हैं ये तो गुण को पकड़ करके ही उसका निरूपण करेंगी और वहां गुण है ही नहीं तो इनका निरूपण संभव ही नहीं है तो ये वेद कैसे उनका निरूपण करते हैं हमको आप ये बताओ सुब्देव जी महाराज कहते राजा अब ये कथा तो हम तुमको दूसरे की सुनाएंगे दूसरे ने दूसरे से तुम्हारी तरह पूछा क्या किससे पूछा महाराज कि एक बार नारद भगवान पर्यटन करने के लिए निकले और लक्ष्य था कि हमको भद्रिकाश्रम जाना है भारतवर्ष जाना है और भारतवर्ष में भद्रिकाश्रम है। जाना है आए हैं सत्य से सत्यलोक से संकल्प किया भारतवर्ष जाना भारतवर्ष में भद्रकाश्रम जाना और भद्रिकाश्रम में नरनारायण का दर्शन करना इतना घुमाग्यों करें घुमाग्य कह रहे हैं एकदा नारदो लोकान पर्यटा पर्यटन भगवत यहा सनातनम ऋषि दृष्टुम यय नारायणाश्रम यो वै भारतवर्षेस्म क्षेमाय स्वस्थ नृणाम अब इस भारतवर्ष में श्री भगवान नरनारायण का दर्शन करने के लिए पधारे और वहां पर यही प्रश्न किया तो श्री भगवान वाच भगवान नारायण बोले कि स्वयंभु ब्रह्म सत्र जनलोके भगवतपुरा पहले जनलोक में एक ब्रह्म सत्र हुआ था तो फिर ब्रह्मलोक में कहा उसमें बड़े बड़े महात्मा थे शरक सरंदर शरद कुमार सनातन ऊर्देता तो मुनि थे उसमें भगवान के ब्रह्मा के मानसपुत्र इतना बड़ा सत्र हुआ मैं नहीं जान पाया कि तुम थे नहीं तुम श्वेत दीप में गए थे भगवान अरिरुद्ध का दर्शन करने के लिए तू श्वेतद्वीप तुम हरिदृष्ण श्वेत दीपम गतवती त्वी दृष्टुम तदीश्वर ब्रह्मवाद सुसंवृत्त श्रुतो यत्र शेरते उस समय यही प्रश्नोत्तर हुआ था जो आप मुझसे पूछ रहे हो अरे सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा भगवान नारायण से सी नारद ने पूछा और वही प्रश्न जो है वहां हो रहा है अब देखिए कोई अपने ऊपर भार नहीं ले रहा है और हमारे राम अगर हों की जगह तो क्या देखो मेरी बुद्धि में भाव आया है मैंने इस भाव को पैदा किया है आज तक मेरे पहले दुनिया में किसी ने सोचा नहीं इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं मैं हूंगा ऐसा लेकिन सुखदेव ऐसा महात्मा सुखदेव ऐसा वक्ता कहते भैया ये बुद्धि मेरी नहीं है ये बुद्धि तो नारायण की और नारायण कहते बुद्धि मेरी नहीं है ये बुद्धि तो संवदन जी की है, है? क्या सीखने की चीज है? है देखो जिससे जो चीज पाओ अगर उससे उसका नाम नहीं लोगे तो आपकी कृतज्ञ विद्या हो जाएगी इसलिए जहां तक बन पढ़े समय रहे चेना रहे ये विद्या आपने कहां से पाया है उसका नाम जरूर पता नहीं तो विद्या की परंपरा से देख नहीं तो विद्या कृतज्ञ हो आप भी कृतज्ञ हो जाएंगे इसलिए जहां से जिस टीका से जो चीज पढ़ो बता दो कि टीका से लिया है और अपने मन की चीज और कहे तो शास्त्र में लिखा है ये महान वितंडावाद है हमारा ऐसा कभी मत करो एक एक आदमी कथा कहे और आए बाए साय झोंके कहे बाल्मीकि लिखाए अब बेचारे संसार के तो बाल्मीकि पढ़ता नहीं है हमारा हमारे पास हमें सब इस सच्ची घाटना सुना ना अब ये कोई मनगढ़ंत नहीं अब हमारे पास हो कह हमारा बाल्मीकि लिखा है कहें क्या करें नहीं कहें तो उसकी निंदा होती अब कहे तो शास्त्री अब क्या करे हम कहें तो पढ़ लो ना बाल्मीकि हिंदी थी का हुई है हम क्या तो, हाँ समझी ऐसे हुए महाराज तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए यहां पे बहुत से कथावाचक बैठे इसलिए हमने कह दिया ऐसा करना जो है पाप करना है कह दो कि हम कहा लिखा आप नहीं जानते हमको अच्छा लगता है हम कह रहे हैं हर जा ठाकुर का चरित्र आप भी तो कह सकते हैं आप भी तो ऋषि हैं आप भी तो महात्मा है ठाकुर के चरित्र का दर्शन आपको भी हो सकता है लेकिन भाव की हत्या कहीं मत कर देना अगर भाव की हत्या करोगे तो ठाकुर नाराज हो जाएंगे और आपके सारी व्यक्तित्व तो नष्ट कर देंगे महाराज जी समझे भाव की हत्या कभी मत करो हाँ तो, तो श्री सरंदन जी महाराज जनलोक में बैठे हुए हैं और तीन बन गए इस सब चारों बराबर हैं महाराज इसमें कोई कम नहीं और कोई ज्यादा नहीं तुल्य श्रुत तपशीला तुल्य स्वीयारी मध्यमा सबका तुल्य तो श्रुत है श्रुत मने ज्ञान सबका ज्ञान बराबर सबकी तपस्या बराबर और सबका शील बराबर और सबके लिए सुनो दुश्मन हो दोस्त हो उदासीन हो सब उनके लिए बराबर हो आप चत्रु प्रवचनम एकम शुश्रूष हो परी एक तो बैठ करके ऊंचे प्रवचन करने लग गए और तीन बैठ करके सुनिए। सरंदन उवाच सरंदन जी बोले कि जब ठाकुर सारी शक्ति को अपने में प्रबलीन करके सोते हैं सारी शक्ति को अपने में प्रबलीन करके सोते हैं तो जैसे राजा जब सो जाए तो उसको उठाने के लिए बंदी लोग पाठ करते हैं स्तुति पाठ करते हैं उसी प्रकार जब ठाकुर सोते हैं तो वेद लोग आकर के बंदी रूप, बंदी की तरह बंदी स्थानापन्न वेद आकर की स्तुति करते हैं स्वश्रेष्ठम इदम आपीय सयानम सहशक्ति भी अपनी संपूर्ण सृजन सत्ता के साथ सृजन सामर्थ्य के साथ सृजन शक्ति के साथ पालन शक्ति के साथ संघारिका शक्ति के साथ अपनी समस्त शक्तियों के साथ जब ठाकुर इदम आपीय सबको प्रवीणीन अंतर्लीन करके सयानम सोते हैं तदंते बोधयान चक्रु तलिंग तल सुरत परं तो वेदा गंगा कैसे यहानम सम राज वक्रम्यूषे प्रत्यूषे भेद सुश्लोक बोधयुजीवि यहां प्रत्यूषे अभे तत्पराक्रम सुश्लोक बोधय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 अरे ठाकुर कितना तरफ बात्सल्य थोड़ी सुनेंगे वो तो अब बंदी लोग आए कहे महाराजा आपके पास क्या नहीं है सभी राजा को जगा रहे हैं कचे तो हरा जुवतया मन को हरण करने वाली रामायण हैं आपके पास दोनु अनुकूला अनुकूल मित्र हैं आपके पास सदबान्धवा सदबंधु हैं प्रणति प्रणति नम्र गिरश्च मृत्या सुंदर सुंदर विनीत सेवक हैं आपके पास हाथियां गर्जन कर रही गर्जंती दंती निभा तरलास्तुरंगा चपल घोड़े भी हैं पर आज, आज हुआ क्या जब राजा शोर ने सोचा तो सोचा कि रूकू कहां तो आकर के राजा के पलंग के नीचे बैठे बैठ गए लेट गया वातावरण उस कमरे का राजा का सुने का उसको गरीब आदमी बेचारे को नहीं डाल नहीं डाल सोचा था कि राजा सो जाएंगे तो हम समझे कि चलेंगे राजा आ गए सो गए उनसे पहले वो सो गया और जब सवेरे बंदी जगाने के लिए आए इसका अध्यात्म इस भी बहुत बढ़िया है इस बार इसका अध्यात्म भी बहुत बढ़िया है इस श्लोक का जब राजा सो गए तो वो भी सो गया और जब बंदी लोग जगाने के लिए आए तो ये भी चुप पड़ा तो बंदी लोग जब कहने लगे कि तीन पद बताया जो मैंने अभी आपको बता दिया उसको खी कहूंगा जब तीर पद बना दिया चौथे पद में बंदी रूक गई चौथा पद उनको भूल गया आया वो तो कभी तो था ही महाराज वो नीचे से टुबुक पड़ा कि तुम जो कहते हो है तो सब लेकिन सम्मिलने नये नयोर नहीं, नहीं किंची दस्ती आंख बंद हो जाए तो कुछ नहीं है आंख बंद हो जाए तो कुछ नहीं है अरे तुमने का, इसका अध्यात्म क्या है क्योंकि तुमने सब कुछ कह डाला कि मन को हरण करने वाली ज्योतियाँ हैं अनुकूल मित्र हैं, हाथी है घोड़ा है ये है वो है लेकिन राजा मर जाएगा तो एक हो काम नहीं आएगा सम्मिलने नयन और नई किंच अस्थि लेकिन कहता क्या है कि की सम्मिलने हमने भी सोचा था कि इतना माल मुत्ता उठा ली जाएगी कि कल हमारे पास भी सब हो जाएगा लेकिन मैं सो गया हमारे पास कुछ नहीं है सम्मेलन न नहीं, नहीं, नहीं दस्त हाँ तो बंदी आती हैं पाठ करते हैं जिस प्रकार राजा की सावधान बंदी तो बंदी जिस प्रकार से पाठ करते हैं उसी प्रकार से रामजी ठाकुर जब अंत प्रवीण कर देते हैं सारी सृष्टि को सोते हैं तो अंत में मैंने तो प्रणयांत में वेद आकर के ठाकुर को सुनाते हैं क्या सुनाते हैं सूता या ऊंचू हूं ये वेद स्तुति है भागवत की ये भागवत की सबसे बढ़िया स्थितियों में एक स्थिति और सबसे कठिन स्थितियों में ये स्थिति है सबसे कठिन स्थितियों में साथ ही साथ विद्यावतान भागवते परीक्षा में यही स्थिति सामने आती है और तो सब जगह तो ये स्तुति बड़ी विचित्र स्थिति है तो जब विद्वानों की परीक्षा तो हम इसको कहा छोड़ेंगे इसको लेकिन हां थोड़ा सा कहेंगे जरूर है ना श्रुत ऊंचू श्रुतियां बोली कि जय जय जयी अजा जय जय जय मजित दोष गृहित गुणाम क्रमसी तो अदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जग दो बोधकति दोकसा अखिलशक्त बोदक जयातना चरतुचरेगमान आग जग दो तो हे अजित हे अजित जय जय हे अजित आपकी जय हो जय हो, जय हो। आपका उत्कर्ष बढ़े बढ़े बढ़े ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं आपसे प्रार्थना यह है कि अगजगत ओ कसाम ये जो सारे संसार के जीव हैं, वो रहते जीव कहां हैं अगजगत ओ कसाम अग और जगत ही जिनका ओक है अगमनी स्थावर और जगमनी चलने वाली अगानी स्थावरानी और जगम जगंती जंगमानी चल ओकांशी ये जिनके ओ ओक हैं ओकांशी मानी शरीरानी ये जिनका शरीर है जी शाम जीवाना अग जग दो के शाम मतलब क्या हुआ अगर जगत ओकस अर्थात जीव तो जितने जीव हैं महाराज इनके इनकी अजाम को जही इनकी अजा को जही इनकी अजा मने माया इनकी माया को जय बने खत्म हो गया अगर जगत ओकसाम अजाम जही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 अजागल स्तन से वन्म निरर्थकम अजाम बकरी अरे क्या माया बकरी ये तो है हो कि माया बकरी ये तो है, है? अजाम एकाम उपनिषद तेरा अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहु प्रजा बहुत सी प्रजा जैसे बकरी के बहुत से एक समय एक दूसरे थोड़े होते बहुत से होते हैं है वैसे बड़ा इस माया के भी बहुत है इस माया के परिवार का परिगणन अशक्य है इसलिए माया इसलिए अजा सब समझ पुछ है यह सब माया कर परिवार ओ क्या प्रबल अमित को बर नहीं पा रहा ये सब माया परिवार प्रबल अमित को नहीं पा रहा अजाब भाव उसके बेटे पोते कुर्मे जितने हैं उन सारे परिवारों के सहित उस अजा को आप जही उस अजा को आप नष्ट स्वामी ये अजा है? ये अजा जो बहुवी प्रजा है बहुवी प्रजा है और ये महाराज बड़ी धोखेबाज है कभी काली बन जाती है तो कभी चितकबरी बन जाती है तो कभी लाल बन जाती है अजाम एकाम लोहित शुक्ल ये कभी लोहित है तो कभी शुक्ल है तो कभी कृष्ण है तो कभी चितकबरी है रंग बिरंगी महाराज ये बाया बड़ी रंग बिरंगी है बड़ी रंग बिरंगी जो माया है इस मायाम अजाम जय इसको आप सामने अरे बाबा मैं कैसे नष्ट करूंगा ये तो बड़ी प्रबल है अजित आप तो अजीत हैं आपको दुनिया में कौन बाई का है जो जीत सकता है स्वामी हा? आप तो सबको जीत के बैठे हुए अजीत, अच्छा इस माया को मानू ही क्यों ही बताओ तुम्हें ये तो गुरुमयी है, है? ये तो गुणमयी है ऐसा है उस लो जीता क्या गैवी ऐसा गुणमयी मम माया गुरत गुणमयी है इसको क्यों मार रहे हैं अरे कहीं ये गुण क्यों धारण करती है ये भी तो समझे क्यों धारण करती है, है? कि दोष ग्रभीत गुणाम दोष ग्रभीत गुणाम कि भ ये वेद की भाषा है ये हाकुभा हो गया है हरी ग्रहोर्भ हरी ग्रहोर्भ यही सुनते हैं छंद है? से छंद सब जगह नहीं होता हाकुभा हो जाता है तो ग्रभित का क्या हुआ माना भी गृहित तो दोष गृहित गुणाम दोष ग्रिभीत गुणाम मरे दोष गुणां, गुणाम दोषाय गृहित गुणां, नष्ट करने के लिए गुण इस धारण किया हमारे दोषाय दोषाय, दोष गृहित गुणां, अर्थात दोषाय गृहित गुणां, भाव कहने का क्या कि दोषाय आनंदाद्यावरणाय गृहित गुणां, जीव का जो स्वरूप आनंदादि है सत्य सदघनत् घनत्व आनंद घनत्व जो तो परमात्मा में है तो अंशित्व न वह आनंदांश चिदंश सदंश जीव में आया है उसका उसकी आवरिका है।, है उसको आवरण करने के लिए आई है इसलिए दोष दोषाय गुणाम दूषाय मानंद वर्णाय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 दोष विभीत गुणाम गया अब कहते हैं कि तुम ही क्यों नहीं मान ले ही मार लो तो क्या हम कैसे मार ले सारी शक्तियों को तो आपने केंद्रीभूत करके रखा यत यार तम आत्मना समवरुद्ध समस्त भगासी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 ईश्वर्य समस्त भग असी संा सम ऐश्वरीों जय जय जय अजा अजित दोष गृहत गुणा तोमसी यदात्मना समरुद्ध समस्त भग अग जगदोकषा तो कहे तुम में शक्ति नहीं है क्या तो क्या शक्ति सारी शक्तियों के अवबोधक तो आप ही हो अखिल शक्ति अवबोधक तो कह अच्छा एक बात बताओ शक्तियों इसका प्रमाण क्या है का इसका प्रमाण निगामा हा इसके प्रमाण हम है अब वेद इसके प्रमाण है तो तुम तुम्हारी शक्ति कैसी हो होगी वही प्रश्न आ गया कि अनिर्देश्य की और निर्गुण की गुणवर्णन में तुम तो गुणवृत्तिया हो गुणवयी हो तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया क्वचित तो अजया आत्मनाश चरत निगम अनुचरे जब आप अपने माया के द्वारा अपने स्वरूप के द्वारा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 अग जगदोकषा अखिल सत्यवबोधकचिद अजयात्मना चरता तदा अचरेगम बृहदुपलब्ध लेकिन क्या करोगे तुम तो, तो एक दूसरे श्लोक में बारह बज जाएगा भारत वेद स्थिति बड़ी विलक्षण स्थिति एक अठो बृहदुपलब्ब अवयंवशेषतयात उद उदयास्मय विकृतेर्मृद् विकृता अतरशयो दुस्वय मनोवचनाचर कथम अयथ दत् पदा साधारण बृहद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 एतद उपलब्धम बृहद अवयंती जानती है क्यों के अवशेषतया चूंकि सबका गान करते करते अंत में अवशेष तो तुम ही रह जाती हो इसलिए सब कुछ तुम्ही हो यत चूंकि उदयास्तमय सबका प्राकृतिक आपसी और सबका संहार आपसे सबका उदय आपसे और सबका अस्त भी आपसे <प्ति> तो मुझसे उदय हुआ मुझसे अस्त हुआ तो मुझमें विकार आ गया तो करता क्या आप में कोई विकार नहीं है।, है आपने कोई विकार नहीं है कैसे कैसे विकृतें मृदि जैसे विक्रते हुआ वह शब्द यहां उपमा कवाचब जैसे जैसे वा, जैसे कवाचक वह विकृतें मृदि जैसे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 गा रहे इंद्र की गाथा वरुण का गा था तो कहे किसी ने चरण रखा किसी ने चरण रखा तो नीचे पर रख दिया नीचे पर किसी ने सीढ़ी पर चढ़ रखा किसी ने एक ऊंचा सा स्टूल था उस पर चर रख दिया है? तो जिसने स्टूल पर चरण रखा नीचे पर चरण रखा चौतरे पर चरण रखा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 किसी प्रकार किसी का भी गान करे किसी चाहे चाहे उत्तरा नाम दे दे चाहे इनका नाम दे दे परियोसान तो तुम्हारी नहीं हो रहा है सोनू कथम अयथा भवंती भूमि दत्त पदानी मृणाम मृणाम दत्त पदानी भूमि कथम अयथा भवंती रामजी फिर एक और ले एक डेढ़ श्लोक और ले जल्दी जल्दी कम से कम किंतव सूरयस्त्रिपतेखि लोकमल क्षपण कथातांसी जहु कि मुत पुनः स्वधा विदुताशय काुना परे पद रामजी राम जी कते हेत्र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 यह त्रिधिपति तीनों लोगों के स्वामी सूरय जो सूरी लोग है सूर्य जो नीरक्षीर विवेकी लोग जो नीरक्षीर विवेकी लोग हैं वह तब अखिल लोकमल क्षपण कथाम कथाम अवगाह्य अवगाय से जहू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 यह तपान सी स्वामी जवाब के कथामृत का आनंद ले लेते हैं आखिर मल अखिल लोकमल क्षपण कथाम का जब आनंद ले लेते हैं तो तपनम दुखम तो समस्त दुःख दुख उनसे छूट जाते सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए दुख काहे से मिलता है जी दुख क्यों मिलता है पाँ पाँ पाँ दुख मिलता है पाप से भाव कि दुख का जो मूल है उस पाप उस पाप का नष्ट हो, जा, हो जाता है कि तो पाप क्यों होता है पाप क्यों तो पाप होता है कुमती से वो कुमती भी नष्ट हो जाती है तपाल तो से बहुवचन का अर्थ कर हूं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 उस तो अविद्या का विनाश हो जाता है, है? है? तो कि स्वधाम विद्युत आशय काल गुणा और फिर उनकी तो बात ही क्या कहनी है जिन्होंने स्वधाम से जिन्होंने स्वधाम से आशय और काल के गुणों का विधून कर दिया है आशय बने अंतकरण अंतकरण का जो गुण है राग देश है? अकाल का जो गुण है गुढ़ाई मृत्यु जन्म इसका जिन्होंने विधूरण कर दिया है समझी और भगवान की परम पद के अदस्त्र सुख का जो अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करके जो आपके मंगल में का भजन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है इति तव मलक मलक्षपण कथा अवगाह्य तपंसी जहु कि मुत पुनस्वधा विदुताशय काल गुणा परम परम परम अंतिम भजें भज पदमजस् सुखाभवस्ंदमत द्युपत यु अन्तम अनंततया वान्ति अमिततयावंतराचया नुसा वरणा खंसी वा वयस सहय्रुतस्ल अत सह निरस कते नयू आपका जो अंत है वो तो इंदिरादी ब्रह्मादिक देवता भी नहीं पाते हैं। अच्छा मेरा अंत ब्रह्मादिक देवता भी नहीं पाते कहीं नहीं पाते तो पाए क्या तुम तो अभी तुम तो अभी न जाती तुम भी नहीं पाते हो अरे इंदिरादिक देवता तो तुम्हारा अंत पाते ही नहीं तुम भी अपना अंत नहीं पाते हो समझी द्विपत एवती नयु अंत तुम तो अभी नया तुम भी नहीं पाते हो पूछा फिर मैं तो नहीं पाता हूं कि तो अनंततया चूंकि आपका जो अंत है वो अनंत है तो इसका मतलब कि मेरे में ज्ञान की कमी है तभी तो मैं नहीं, नहीं पाता अरे भाई ब्रह्मा में ज्ञान की कमी इंद्र में ज्ञान की कमी इसलिए नहीं पाते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 इसने खपुष्प का कभी दर्शन नहीं किया है? इसने कभी आकाश में फूल का दर्शन नहीं किया गधे पर सिंह का दर्शन नहीं किया खरे पर सिंह का दर्शन तो कि ये अज्ञ कभी देखा ही नहीं तो क्या वो अज्ञ नहीं है गधे की सिंह होती ही नहीं इसमें उसकी यज्ञता का कोई प्रश्न ही नहीं, नहीं है।, है तो जैसे गधे के सिंह और ससिंह और खपुष्प के देखने में उस दृष्टा की अज्ञता का कोई दोष नहीं है उसी प्रकार ठाकुर तुम्हारी अज्ञता का कोई दोष नहीं तुम्हारा तो है ही नहीं तुम्हारा अंत है ही नहीं अनंतया दिपत एवं नययु अंत यदन यदंतरांत निचया ननु सामु निश्चित यत मैंने यश ये अर्थात तब अंतरा मध्य अंत विचया सावरण तुम्हारे भीतर महाराज इस सत्तावरण के सहित तृतीय स्कंध में सब आवरण का सब विशेष बर्णन है समस्त सातों आवरणों के सहित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 तो आकाश में धूल जैसे विराजमान होती है जैसे आकाश में धूल विराजमान होती है उसी प्रकार में महाराज सारा ब्रह्मांड परिभ्रमण अंतरा यदंतरांड निचया न अनुसावरणाह यद यस्य तव अंतरा मध्य सावरण सावरण अंड निचया वाची परिभ्रमं कथा तो यथा वैसा रजांसी खेल अश्रुतया तो फलनती ये स्तुतियां जो है तात्पर्य वृत्ति से आप में परिवर्षित होती हैं तात्पर्य वृत्ति तात्पर्य ही कह पाती है साकल्य नहीं नहीं रूपण कर पाती तात्पर्य वृत्ति से इन स्त्रियों का परिवशान है ये यही है इतना ही है, तो है। एतावाद ऐसा आदि रूपण नहीं कर सकता बलपूर्वक नहीं कर सकती इसीलिए वर्णन करते करते तो भवन विधनाहा उन स्थितियों का आपने ही अंत भी हो जाता है आज रहते हैं तो सहायता सूत्र है समझे ना आदि में हो गया अंत में हो गया बीच का समय फिर सीताराम सीधे हाँ चलिए एक राजा एक प्रश्न कर रहे हैं राजा एक प्रश्न करते हैं कि महाराज एक बात बताइए कि शंकर जी तो रहते हैं रंग धिड़ंग मालूम पता बाबा के पास कुछ नहीं और ठाकुर खूब सजे भजे रहते हैं हैं? लेकिन ठाकुर के भक्त होते हैं गरीब और उनके भक्त होते हैं अमीर हैं? ये क्या मतलब है महाराज जितने वैश्य लोग हैं ये सब वहीं जाते हैं महाराज क्यों बोल बो मा क्या एक तदवेद तुम इच्छा मह देह तहां निन किय देवासुमनुष्यु ये भजिव शिव अशिव सुवम ये भजंती प्राया धनिया अभोजा न तो लक्ष्मति हरि क्या कारण है क्या भैया हो शिवेजी महाराज कहते हैं सुनो हमारे जो ठाकुर हैं हमारे जो आराध्य हैं वो तो जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका धन छीन लिया धन तो रहता है मेरे ठाकुर के भक्तों के पास भी लेकिन ठाकुर जब कृपा करते हैं अतिशय कृपा करते हैं छीन लेर करने के रूप में उतार भी है यहाँ करके एक सेठ के महाराज मैंने देखा है उनको अपने आंखों से उनके पांच लोग कब्जा बना बना के ले जाए कि वो ऐसी को तो याद नहीं, नहीं है हमने याद कभी किया भी नहीं तो वहां जो एक स्थान है महाराष्ट्र में वहां के एक सेठ थी उनके पास लोग कविता बना बना के लिया मैं जानता हूं मैं गया तो मैं हूं मैं भी गया था तो मैं उनके पास कविता लोग बना के ले जाए कि आप तो, तो करने जो था ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो वहां से करके हमको याद नहीं खुला तो आकर के आप ही कर्ण के रूप में फिर आ गए कल में वही कर्ण फिर आप बने ऐसा ऐसा सब ले जाए महाराज और धीरे धीरे वो बड़े वैष्णव महाराज बड़े वैष्णव सेव जी पति लेकिन वैष्णव तो धीरे धीरे ठाकुर ने बड़ी कृपा की और कृपा करने के बाद वो धीरे धीरे खींच लिया हमने अर्बुद पति को भी देखा और इसको भी देखा महाराज अब हम एक दिन गए आठ दस वर्ष की बात होगी तो देखा कि अब वो भीड़ नहीं रहती जहां महाराज लाइन लगा के बैठे हुए हैं लोग अब कोई नहीं हम कह क्या बात है हम कहे कि अभी सेठ जी मिल जाते हैं क्या कहा तो चाहे जो चाहे सुख तो वह बैठे कोई चाहे कोई मिले जाता तो कहा वो बात थोड़ी अब देते लेते नहीं है उसमें हम बहुत सुंदर हो गया है ना ठाकुर की बड़ी कृपा हो गई महाराज ये बेचारा मर रहा था घिरा हुआ था अब आदमी से सुख की सांस तो ले रहा समझे राम जी ठाकुर कहते धीरे धीरे मैं छीनता हूं धीरे धीरे छीनता हूं मैंने ये उदाहरण देखा मैंने मैं आपको जगह का नाम बता दिया आप कहोगे तो नाम भी बता दूंगा लेकिन किसी का नाम नहीं लेता बता बाबू दूंगा तो राम जी लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा जाके अब देखना की मेरी बात कहां पर तो सही यहा हम अनुगृहणामी हरिशे तनम शनई ततो ततोधन त्यजंत्य स्वजना दुख दुखितम और जो सब छोड़ते हैं तो कहता सब छोड़ दिए स्वामी अब तो तुम मेरे है? दुनिया छोड़ सकती है तुम नहीं छोड़ सकते हमने अनुभव कर लिया संतों ने कहा था साधु ने कहा था महात्माओं ने कहा था कि तुमको दुनिया छोड़ देगी ठाकुर नहीं छोड़ेंगे सचो गया स्वामी उस समय तो हमने नहीं माना था लेकिन आज हम मान रहे हैं कि दुनिया ने हमारा परित्याग कर दिया लेकिन तुमने हमारा आज भी परित्याग ठाकुर के चरणों का मंगल में भक्त बन जाता है और एक बात बताऊं तुमको साप देने में और कृपा करने में ये तीनों समर्थ हैं ब्रह्मा शंकर और विष्णु तीनों समर्थ इनमें किसी में कोई कमी नहीं है साप प्रसादयो ईशा साप प्रसादयो ईसा समर्था के ब्रह्म विष्णु शिवान यहां तीनों सब लेकिन सब्य साव प्रसादों प्रसादोंगर शिवो ब्रह्मा शंकर जी और ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं लेकिन नचाच्यूता है ठाकुर में जल्दी प्रसन्न हुए और न ठाकुर जल्दी नाराज ये सामान्य नि, ये सामान्य नियम है मेरी बात को समझना है इस कथा को समझना ये सामान्य नियम है और विशेष नियम सामान्य नियम को बाध्य करता है बाध करता है विशेष प्रकाश में सामान्य प्रकाश प्रविलीन हो जाता है सूर्य की आभा प्रभा कांति में चंद्र की आभा चंद्रमा की ज्योत्सना प्रविलीन हो जाती है चंद्रमा की ज्योतना में दीपक की ज्योतना प्रवलील हो जाती है बल्ब की ज्योतना में बल्ब के प्रकाश में दीपक के प्रकाश प्रवलीर हो जाता है नियम है ये सामान्य नियम है कि निंदा और स्तुति से शंकर जी ऐसी शंकर जी और ब्रह्मा जी राम जी क्या जल्दी प्रसन्न हो जाए और जल्दी जी लेकिन ठाकुर नहीं होते नचाच्युता अच्युत नहीं होते नचाच्युता बड़ा भाव वो अच्युत है अगर वो नाराज भी होंगे तो भी अच्छुत हैं और कृपा भी करेंगे तो भी अच्छुत हैं तो दोनों अच्छे लेकिन ये सामान्य नियम है मैंने कहा ये विशेष नियम नहीं है विशेष नियम क्या है कि संसारिकों के लिए दो तो नशा अच्छुता लेकिन अगर दीनहीन बनकर के कोई वैष्णव ठाकुर के चरणों में जा रहा है तो उसी दिन उसी घड़ी घर, उसी पल उसी क्षण ठाकुर उठाकर के उसको आदेश लगा ये विशेष है, समझे ये विशेष न तो चुका सामान्य नियम का एक उदाहरण बता रहे हैं कि महाराज एक ब्रिक नाम का था भक्त शंकर का वो तपस्या कर रहा था महाराज वो वहां पे उदाहरण देते हैं देखो दे शंकर जी महाराज द्वी के ऊपर प्रसन्न हो गए दो के ऊपर प्रसन्न हो गए दशाहय वाणयो स्पष्टा दसारंग के ऊपर रावण के ऊपर खुश हो गए और बाणासुर के ऊपर खुश हो गए दो के ऊपर खुश हो गए उसको द, उसको एक का हजार हजार सिर दे दिया और उसको दे दिया जब तुम्हारे पहरेदार बनेंगे दोनों को दिया और दोनों जगह महाराज भयंकर आपत्ति हुई हां दोनों जगह भयंकर आपत्ति हुई बाणासुर ने भी जब बल उल गया ना तो बाणासुर कहता है सुनो ऐसे दिखाया उसने उसमें ऐसे कहें देखो मेरे में दिखाता है क्या क्या है देखो दिखा।, दिखा रहा है कि बाबत में दिखाया मैंने कल सुनाया नहीं आप ऐसे दिखा है कह देखो मुझसे बलवान कौन होगा और मेरे समान बलवान दुनिया में कोई है नहीं। क्यों ही नहीं केवल आप हो तो कभी क्या करें हो या जो हाथ तुम्हारी ऐसे कहा मारा हमने कल नहीं कहा ऐसे हो भागवत की बात हो जाए तो हाथ तुम्हारी तुम्हारी शंकर जी बड़े नाराज हुए तुम्हारे रथ पर जो पताका है ये पताका जिस दिन गिर जाएगी समझो तुम्हारी उस दिन मौत होगी बहुत होगी राम जी तो बड़ी जल्दी प्रसन्न बड़ी जल्दी नाराज रावण के ऊपर रावण के ऊपर नाराज हो गए ये आशुतोष नाम ही है महाराज ये आशुत्र ठाकुर को भी कोई काम करना होता जिन दिन से उन्हीं से कराते हैं महाराज ठाकुर के बड़े प्यारे हैं महाराज वैष्णवाराम जथा शंभू हाँ। एक बात याद रखना यहां पर बैठे हुए हो कोई भी आप सुन लो आपके यहां महाराज एक तो खराब पेड़ा है एक बढ़िया पेड़ा है तो बहुत लोग बैठे हैं और अगर आप व्यवहार चतुर हैं सुंदर है आपका तो बेमानी की बात नहीं करो, तो आप बढ़िया पेड़ा तो दूसरों को दे दोगे खराब पेड़ा कह दोगे पेड़ा तू खा दे कहोगे नहीं कहोगे यही कहना चाहिए ठाकुर बढ़िया बढ़िया चीज चाहे जिसको दे दे महाराज लेकिन अगर जहर पिलाना होगा तो शंकर क्यों पिलाए कहें तुम्ही मेरे हो इसको और कोई नहीं पी सकता <laughs> मैं एक बार अमृतसर में बैठा हुआ था तो एक ब्रिजवासी वहां मंगतू मंगतू नाम था उसका नंद गांव का था मर गया था। यार है तो ये लोग तो मंगतू मेरा बड़ा भक्त था मेरे को बड़ा स्नेह करता था मेरे को बड़ी, बड़ी कृपा थी तो मैं स्नान करने जाता बगीची में तो वहां पर मेरे साथ जाता सब तो कुछ करता तो एक बार होली का दिन था मुझको इन लोगों ने रोक लिया था यहां पर महाराज पंडित ओंकार नाथ जी आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो मुझे कुछ संगीत का थोड़ा सा सुनने का विषम था लेकिन विद्वानों का तो मैं भी रुक गया तो मंतु कहता क्या है एकादशी का दिन था फाल्गुरु शुक्र एकादशी का दिन था तो कहता क्या है कि बाबा आज हमारा लाला होली खेल रहे हुए हो वो आज हमारा लाला होली ये ये ऐसी बात कह तो मेरे साथ घटी कहीं ऐसा मैं इधर तक मिला के नहीं कहता देखो सब प्रमाण में बैठे आज मेरो लाला होली खेल रहे हो तो हम कहे तू गये ना है मैंने कहा तुम गए नहीं तो क्या बाबा जा काम के लिए आयो थो वो काम हुए नहीं या कि मारे मैं नए गए जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हुआ नहीं इसलिए मैंने पैसा रुपया नहीं मिला इसलिए नहीं गया तो मैंने हंसी में कहा हम कहे तेरू लाला तुम्हें तो ना दे रहे तेरा लाला तेरे को नहीं देता तो मंतू ने तो हंस के कहा मारा, लेकिन मुझको विहवल कर दिया मंतू ने कहा मेरा लाला कहता है, लेता रहा लेकिन लेने वालों की भीड़ कम नहीं होती तो मेरा लाला कहता है जब हम बदवासी सामने जाते हैं कहना तो तू पीछे बैठा रहा पहले इन लोग को लेने में दे दे तू तो मेरा अपना है तेरे को बाहर नहीं दे, दे और बाहर वालों की भीड़ घटती नहीं हमारा नंबर आता नहीं हम गरीब के गरीब बने रहते हैं क्योंकि हम उसके अपने हैं हम उसके अपने उस ब्रजवासी ने महाराज जो कुछ कहा मेरे को जिंदगी की बात सन उन्नीस की है महाराज आवाज इक्यानबे आ गया चालीस वर्ष हो गए चालीस वर्ष के बाद मैं घटना आपको सुना रहा हूं और बहुत बार सुनाता हूं तुमने उनको भी सुनाया पढ़ाते हैं उनको भी सुनाया मेरी कोई घटना जिंदगी में कभी भूलती नहीं और मैं कभी दुखी दुख मेरे ऊपर पड़ता है तो मैं कभी दुखी हो ठाकुर मैं जो तो तुम्हारा हूं तुम दुख सुख दूसरों को बांटो दुख तो कोई लेने वाला नहीं है दुख को हम हमें दे चूंकि हम तुम्हारे हम तुम्हारे अपने मराजो ब्रजवासी की बात कभी भूलती तो शंकर को जहर पिला दिया शंकर बड़े प्रिय हैं रावण के ऊपर खुश हुए कहे तुझे सर दे दिया रावण उद्धत हो गया कहता है मैंने तुमको गुरु बनाया कह बनाया तो सही क्योंकि तो गुरु का शिष्य का कर्तव्य रोज पूजा करे तो कह शंकर जी कहे हाज तो सही तो कहें फिर हम पूजा करने लंका में आओ इतनी फुर्सत तो हमको है नहीं तुम लंका में रोज चले आया करो पूजा कराने के लिए सम्भ सभी पुजावन रावण सोनित आवये राम जी जरा सावधान हो किये संभु सभी पुजावन रावण आवे आवय शंकर बेचारे भोले इसी को तुम किसी ने भोले वैष्णव बोला होता है वैष्णव भोला होता है कि भोला न हो तो वैष्णव ही नहीं बाबा भोले है बोल रावण को दे दिया अब बेचारा बुलाता रोज लंका भी जाते कहते कम मरेगा ठाकुर ने जाके वहां मारा तो फिर भी छुटाया वैसे बाड़ा सुरुद्ध हो गया ठाकुर ने जाके जब उसकी भुजाओं का किंतन किया तब वो ठीक हुआ अब सीधे सीधे भक्त हैं ये ब्रिकासुर नाम महाराज इसने वरदान मांगा कि हम जिसके मस्तक पर हाथ रख दे वो ही मर जाए भस्म हो जाए इसीलिए इसका नाम भस्मासुर में वो ही भस्म हो जाए राम जी शंकर जी ने कहा वो मुस्त दे दिया थे एक तो घंटासुर था घंटासुर घंटासुर तो क्या किया काशी में सोने घंटा लगा था ऊपर तो ऐसे पाऊंगा तो पाया नहीं जो पाया नहीं तो शंकर जी का जो पिंडी था उस पिंडी पर ही चरण रख दिया मैं तो उसको खींच लू शंकर जी खुश हो गए ब्रह्मगुरु ही मैंने क्या किया महाराज जी ब्रह्मगुरु ही कहते हो कहते मेरे को अपने को ही दिया कोई अक्षर अच्छा चाहता है कोई फूल चाहता है कोई बिलुपत चाहता है तूने तो अपना सर्वस्व मेरे को चढ़ा दिया ब्रह्म बड़े भोले महाराज बड़े भोले एक अक्षत अच्छा दे तो खुश एक तो धतूर का पत्ता दे तो खुश ऐसा देवता कहाँ पाओ आशुतोष तुम अव डरदार आशुतोष तुम अव डरदार आरति हर दीने जने जा आशुतोष राजी बस हो जाओ वो पार्वती को देखा महाराज बगल में बैठा हुआ दुष्ट तो था ही कोई तो बढ़िया आदमी तो था नहीं अब जब पार्वती को देखा तो कहें ये तो बड़ी सुंदर है और ये हमारी पत्नी बने तो बड़ा अच्छा इनकी पत्नी क्या करेंगे बनी गौरी हरण लाल सह हाँ? अब क्या किया कह बर्थ तो मिला इन्हीं को भस्म करो पहले और वो दौड़ा महाराज शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए शंकर जी फगे सारे तैयोग में भक्त भगरे महाराज़ ठाकुर के मन में करुणा का पारावार हिल गया उमड़ पड़ा शंकर जी ने बुलाया नहीं ठाकुर खुद आए बुलाया क्यों नहीं क्यों मेरे स्वामी को मैं कहां कहां तक बुलाऊ मेरी तो आदत ही पड़ी मेरे स्वामी को मैं कहां कहां तक बुलाऊं मेरे यही तो भक्त है महाराज़ कहां कहां बुलाऊ इनकी ठाकुर स्वयं आए बटू का रूप धारण करके रास्ता घोय के खड़े कहा जा रहे हो? तो कहें तो, सब सुना दिया तो कहें इसका तो सब इसकी सब शक्ति नष्ट हो गई तुमको नहीं यो दक्ष सापात पैसाच्यम चम प्राप्त प्रेत पिशा दक्ष के श्राफ से इसका सब कुछ नष्ट हो गया और इसमें न बर की सामर्थ्य न साप देने की सामर्थ्य इसके पीछे क्यों दौड़ रहे झुठे मुठे इसकी तुमको तो शेयरी करनी चाहिए इसमें कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है तो कहें बा ऐसे कैसे कहते कि फिर परीक्षा कर लो तो फिर परीक्षा कैसे करें तो कह अच्छा किसी के सर पर हाथ रखो देखो हो जाए जानो तो किसके सर पर हाँ करें अपने सर पर हाथ रखो ओ महाराज थक के चूर हो गया था दौड़ते दौड़ते एक दो दौड़ते दौड़ते थक के चूर हो गया था और दूसरे काम उसके मन में आ गया था बुद्धि तो भ्रष्ट कर दिया था और तीसरे मुस्कुराह रहे जी ठाकुर ठाकुर की मुस्कुराहट समझे ना बुद्धि हो गई भ्रष्ट अपने सर पर रखा हाथ और ठाकुर ने कहा सुनो कैसे कैसे हाथ रखोगे तो कहे चलो देखो हाथ धर के सिर पर नाचे तो ठाकुर कमर पर हाथ लगाए और सर पर हाथ रखा और ठाकुर ने कहा ऐसे नाचो ठमुक ठमुक के और महाराज वैसे उसने भी रखा और कमर पर हाथ रखा और तो हो गया सुहा ठमुकने का मौका ही नहीं मिला उसको राम जी इस प्रकार से ठाकुर ठाकुर सबकी रक्षा करते हैं ठाकुर रक्षा धुरीढ़ है रक्षा करने में परम धुर है ठाकुर का ही भजन करना चाहिए ठाकुर का भजन करने से क्या होगा राम जी ठाकुर सबकी रक्षा करते हैं वो आपकी भी रक्षा करेंगे श्री वृंदावन बिहारी ंगशोभातंग संगी राधा मुकुंद युगलम तदहं नमा हिम ब्रह्मा वरुणंदद्रमरस्तुन्वि दिव्य वै वेद सांग पद क्रमोपनषद गायम गा यावस्थितगतेन मनसा पश्योगि यदु सुरासुरगणा देवाय तस्म नम नमस्तु राय नमोस्तु सलक्ष्य तै जनकात्जाई नमोस्तमानभ्यो नमोस्ंद्रापरुणे यघुनाथकर्तनम त्र तस्कांजलिस्पारी पिपूरतलोचनम नमतराक्षकमको गलितल शुक मुखादतुत पिबत भागवत मुहुरहु रसिका भाव का श्री वृंदावन बिहारी श्री सीताराम सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर से सत्र का आयोजन हुआ अवकाश के समय बड़े बड़े अमलात्मा विचराग संत महात्मा आप्तकाम पूर्णकाम लोग बैठे थे उनके बीच में प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर में महान कौन है कह परीक्षा कर ली जाए तो परीक्षा करने के लिए भिगु महाराज मुनिश्चित करें आप पधार आप परीक्षा भगू महाराज ब्रह्मा के पुत्र है। पहले पहले ब्रह्मा के पास गए और उनको प्रणाम भी नहीं किया ऐसे सामने जाके ठूट किताई खड़े हो गए ब्रह्मा बहुत क्रुद्ध हुए पहले पैसा सब भेज तो मेरी सारी शिक्षा ही भूल गया आर्य संस्कृति को नष्ट कर दिया पिता के सामने आकर के पूरे प्रणाम नहीं किया उनको क्रोध आया इधर से गिरू जी महाराज आगे बढ़े भगवान शंकर जी पास भगवान शंकर गिरू महाराज को देखे तो उठकर के मिलने के लिए दौड़े हे दूर दूर दूर दू, दू। तुम्हारा पिसा चरिया है घंस में लपेटे हुए हो मुंडमाल पहने हुए हो आखिर मुझसे लपट रहे हो अब तो महाराज शंकर जी बड़े महाराज उठा लिया अस्त्र कहें माडालू में छोड़ूगा करी और मारने के लिए जब चले तो भगवती पार्वती चरणों में गिरपन महाराज ऐसा मत करिए छोड़ दीजिए छोड़ दिया वहां से चले तो भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं भगवती लक्ष्मी पाद संवाहन कर रही हैं जाकर के एक लाख बगैर कुछ कहे सुने छाती में मारती है पदा बक्षस्यताडयत बक्षसी पदा अताडयत यानी ताड़ना तो कई तरह से की जाती है वाणी से भी की जाती है दृष्टि से भी की जाती है व्यवहार से भी की जाती है हाथ से भी की जाती है लेकिन यहां तो पदा अताडय चरणों से बात एक लाख खींच के मारा था ठाकुर जी को ठाकुर जी उठ गए तुरंत तत उत्था भगवान स लक्ष्म सतांग गति लक्ष्मी के साथ उठने खड़े हो गए अन्न नाम मुनि और दंड प्रणाम किया है ठाकुर जी ने और बोले कि आपका ही ब्राह्मण स्वागत है आप विराजें हम जान नहीं पाए कि आप आ गए हैं इसलिए हम उठ करके आपकी अभ्यर्थना नहीं कर पाए कर पाए स्वागत नहीं कर पाए आप हमको क्षमा करें आपने तो उचित ही दंड दिया है मैं दंड हूं लेकिन स्वामी आपके चरण बड़े मंगलमय हैं बड़े कोमल हैं इन चरणों को बड़ा कष्ट हुआ हो मेरा वक्षशिस्त्र बड़ा कठोर है चरणों को लेकर के हाथ से देखकर देख करके महाराज की आंखों में आंसू आ गए हृदय तो गदगद हो गया कुछ वहां से कहे बगैर मुनि के सत्र में आए सारी बातें बता दी और सारे समाज में नारायण नारायण नारायण ऐसी आए, ध्वनि आरंभ हो गई कि भगवान को छोड़कर के और कौन महान हो सकता है भगवान से बढ़कर के महान कोई नहीं हो सकता राजा पूछते हैं महाराज आपको उनको यह बताऊं कि साधारण व्यक्ति जो भगवत भक्त होता है उसका भी पतन नहीं होता उसको भी लोग बड़ा प्यार करते हैं और ये यदुवंशी तो कृष्ण चेतस थे ये तो इनका तो चित्त भगवान में ही लगा रहता था इनको ब्राह्मणों का श्राप कैसे हो गया हमको ये और वो तो बड़ी ब्राह्मण्य थे और बड़े उदार भी थे और महजनों की सेवा करने वाले भी थे ये तीन तीन गुण जिनमें हैं चार गुण चार गुण एक तो भगवान में उनका चित्त लगा रहता दूसरे महजनों की के सेवक थे तीसरे बड़े उदार थे चौथे ब्राह्मणों के भक्त थे उनको ब्राह्मणों का श्राप कैसे हो गया महाराज होना नीचे ब्राह्मण्याम बदान्याद्धोपसेना विप्रशाप कथम अभूत वृष्णीनाम कृष्ण चेताम आप हमको यह बताओ श्री महात्मा शिव महाराज भगवान के स्वरूप का मंगल में ध्यान करने में जितने भी सौंदर्य के आधान हैं वो सब ठाकुर जी में विद्यमान हैं विव्रत बपू सकल सुंदर सन्निवेशम जितने भी सौंदर्य के की उपमाएं हो सकती हैं वो सब ठाकुर जी में विद्यमान सुगा की ठोर सी ठाकुर की नाक है बिंबा फल की तरह ठाकुर के मधुर मंगल में ओष्ठ हैं, चंद्रमा की चांदनी की तरह ठाकुर के अधरोष्ठ से निकलने वाली मंद मंद हास है, है। इस प्रकार सब कुछ ठाकुर जी में है विव्रत बपू सकल सुंदर सन्निवेशम और ठाकुर जी ने जितने भी मंगलमय आचरण है सब किए हम कल बता रहे थे आप आज भी बता रहे थे कि कोई कि लीला पुरुषोत्तम के आदमी हमारे ठाकुर को कलंकित मत करना कभी भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा ने आदर्श स्थापित किया है और जैसा चरित्र चाहिए वैसा ही चरित्र है कर्माचरण भूमि सुमंगलमाप्त काम आस्थाय धाम रम उदार कीर्ति वो उदार चरित्र ठाकुर संघर्तुमयी छतकुलम स्थित कृत्य शेषाह सब काम हो गया है अब केवल एक काम बाकी रह गया कि हमारे यादव कुल का भी संहार होना चाहिए वहां पर बड़े बड़े महात्मा आए थे चातुर्भाष्य करने के लिए बड़े बड़े महात्मा ठाकुर ने सबको विदा कर दिया और सब के सब पिंडारक क्षेत्र में जाकर के निवास किया पिंडारक क्षेत्र द्वारिका जी से लगभग 50 किलोमीटर 50 मील दूर होगा समुद्र का किनारा बड़ा बीहर स्थान मरघट सा मालूम पड़ता है मैं भी गया था कोई जाता नहीं कोई बताता नहीं वहां हमारा पिंडारक क्षेत्र का बहुत विचित्र स्थान है विचित्र मरे भयानक उपिंडारक आज भी मालूम पड़ता है कि यहां यादवों को श्राप मिला और यादवों के श्राप के कारण ही संभवतः क्षेत्र बड़ा भयानक हो गया हमारे साथ जो लोग थे वो लोग भी गले कहने महाराज कहां चले जा रहे हैं ड्राइवर बेचारा जो हमको ले जा रहा था संकोच तो से कुछ बोल नहीं पा रहा था लेकिन वो भी मन में गालियां बक रहा था लेकिन मेरे हृदय में लालसा थी कि मैं पिंडारक्षी पिंडारक्षित अभी कुछ दिन बात है, दस गया जाकर के वहां अनुभव हुआ महाराज कि यहां सचमुच